प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है समाधान श्रद्धा में भी विश्वास ही प्रधान है जब विश्वास का संबंध किसी विशिष्ट से पूज्य से बनता है तो उसी का नाम श्रद्धा हो जाता है और सामान्य संबंध में जहाँ दूसरे पर भरोसा करते हैं तो उसका नाम विश्वास होता है स्त्री के प्रति विश्वास होता है श्रद्धा नहीं पर विश्वास जब गुरु के प्रति होता है तो उसके लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग होता है जिज्ञासा स्वप्न की सारी सामग्री मन ही है और मन को पांच भौतिक कार्य कहा है तो स्वप्न की सामग्री भी पांच भौतिक ही हुई फिर जागृत की पांच भौतिक सामग्री और स्वप्न की पांच भौतिक सामग्री में क्या भेद है समाधान हाँ मन पांच भौतिक है और स्वप्न भी की सामग्री भी पांच भौतिक ही है परंतु पांच भौतिक भी दो प्रकार के हैं एक सूक्ष्म पांच भौतिक के द्वारा उत्पन्न और दूसरा स्थूल पांच भौतिक पंच महाभूत के द्वारा उत्पन्न जो जागृत के शरीरादि बाह्य पदार्थ दिखाई देते हैं ये स्थूल पंच महाभूत के कार्य हैं परंतु जो स्वप्न में पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब सूक्ष्म पंच महाभूत के कार्य होते हैं क्योंकि वे मन रूप होते हैं और मन सूक्ष्म पंच महाभूत का कार्य है दोनों में इतना ही अंतर है जिज्ञासा अर्पण और समर्पण शब्दों में तात्विक अंतर क्या है समाधान अर्पण शब्द ही सम उपसर्ग लगाने पर समर्पण शब्द बना है सम का अर्थ है सम्यक अर्थात अर्पण शब्द के साथ में सम लगने पर भावपूर्वक अर्पण करना हो जाता है कई बार अर्पण तो ऐसे ही हो जाता है पर वहाँ भाव नहीं रहता मात्र ऊपर ऊपर से बोल दिया जाता है वहाँ श्रद्धा और भाव का वजन नहीं रहता जैसे शिव महिमा स्त्रोत्र में भक्ति श्रद्धा भर गुरु भक्ति और श्रद्धा के भार से युक्त समर्पण की बात आती है जिज्ञासा भगवान मैं भी अन्य लोगों के बराबर ही पढ़ती हूँ फिर भी मुझे आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता ऐसा क्यों होता है समाधान मान लो किसी व्यक्ति ने एक विषय को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा और फिर सो गया सोने में तो सब भूल जाता है पर अगले दिन जगने पर पढ़ा हुआ काम देता है या नहीं इस प्रकार पिछले जन्म में जिसने कोई अभ्यास किया है वह अभ्यास इस जन्म में भी काम देता है किसी ने पूर्व जन्म में बहुत अध्ययन किया है उसकी बुद्धि संस्कारित है तो इस जन्म में वह सूक्ष्म विषयों को जल्दी गृहित कर लेता है और जिसने पिछले जन्म में ऐसा अभ्यास नहीं किया उसे इस जन्म में बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है तुम्हें समझना चाहिए कि अपने प्रतिबंध को दूर करने के लिए जितना पढ़ना चाहिए उतना हम नहीं पढ़ पा रहे हैं दूसरी बात यह है कि व्यक्ति कितनी एकाग्रता से पढ़ता है इसका बहुत महत्व होता है किताब लेकर बैठे रहने का नाम तो पढ़ना नहीं होता जितनी देर बैठे रहो उतनी देर तुम्हारा मन पूर्ण रूप से पढ़ने में लगना चाहिए यदि एकाग्रता नहीं है तो न ठीक से समझ में आता है और न ही याद रहता है तीसरी बात यह है कि आजकल के विद्यार्थी प्रायः रात को पढ़ते हैं पढ़ने के बाद सो जाते हैं तो पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाता है यदि रात को जल्दी सोकर प्रातःकाल जल्दी उठ जाए और पढ़ाई करे तो उसके बाद दिन भर जागता रहेगा ऐसा पढ़ा हुआ बहुत काल तक याद रहता है और रात का पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाता है विद्यार्थियों को इस विषय में विचार करना चाहिए तुम्हें पढ़ाई में और अधिक प्रयास करना चाहिए एकाग्रता से ध्यान लगाकर अध्ययन करना चाहिए और फल के विषय में बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए फल चाहे जैसा हो पर तुम्हारी पढ़ाई ठीक होनी चाहिए विद्यार्थी यदि मुझसे पूछते हैं कि हमें कितना पढ़ना चाहिए तब मैं तो यही कहता हूँ इतना पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको यदि दूसरे को पढ़ा सकते हो तो तुम्हारे अधिक नंबर आए चाहे न आए तुमने ठीक पढ़ा है